एक संभाव सम्मोहन एक वक्त का किस्सा है वहाँ एक बादशाह था जिसकी रिवाया उससे बहुत ही मोहब्बत करती थी और वो खुद अपनी रिवाया से बेइंतहा मोहब्बत करता था उसकी जिंदगी बहुत खुशगवार थी पर उसे निकाह करने के ख्याल से ही बहुत नफरत थी और उसे मोहब्बत करने की जरा भी चाहत महसूस नहीं होती और आखिर में उसने वादा किया कि वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसने फैसला किया कि वो पूरे मुल्क का सफर करेगा और अपनी महबूबा से मिलने की उम्मीद करेगा तो वह अपनी मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ा उसकेkhidmat में सिर्फ एक ही मुलाजिम था जो इतना दानिशमंद तो नहीं था पर बहुत समझदार था बादशाह ने बहुत से मुल्कों का सफर किया इस उम्मीद में कि उसे कोई मिले जिससे उसे मोहब्बत हो पर ऐसा नहीं हुआ 2 साल के بعد के बाद उसने अपने घर की رخ کیا۔ किया अचानक उसने चीखती चिल्लाती बिल्लियों की آواز सुनी एक खौफनाक शोर करीब आता गया जब तक कि 100 स्पेनिश बिल्लियां نظر नहीं आईं जो درختوں पर तेजी से चढ़ रही थीं एक साथ मिलकर दौड़ते हुए उनके पीछे दौड़ रहे थे बहुत سے बड़े लंगूर जो बैंगनी सूट पहने हुए थे और सवारी कर रहे थे इंग्लिश मैस्टिव कुत्तों की और तुरही से चीखता हुआ शोर भी मचा रहे थे मैं एक बड़ा सा लंगूर हूँ बैंगनी सूट में जो सवार है इंग्लिश मैस्टिफ पर जिनके पीछे है 20 से भी ज्यादा बॉने, जो सवारी कर रहे थे भेड़ियों और बिल्लियों की और वो सभी बैंगनी रंग के रेशमी कपड़े पहने थे लंगूरों की तरह बादशाह और एक बार उस पर बादशाह की नजर पड़ी और वो सम्मोहित हो गए। वो उसे अपना दिल दे बैठे। आखिर वो खूबसूरती की मिसाल थी कौन? उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका एक बौना बाकियों से पीछे रह गया था। वो खातून कौन थी जो शेर की सवारी कर रही थी? शहजादी मूठीनूसा। उस बादशाह की बेटी जिसके और इस वक्त वो एक खरगोश का पीछा कर रही है। बादशाह के किले का रास्ता कहाँ है? जल्दी बताओ। कुछ घंटों में वो दारुल सल्तनत में पहुंच गए। उसने फौरन खुद को बादशाह और मल्लिका के सामने पेश किया। अपना खुद का नाम और अपने मुल्क का जिक्र करते हुए उसका तहेदील से इस्तेमाल किया गया। एक कामयाब शिकार के लिए मुबारक हो शहजादी उसने जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा कई दफा लगता था कि वो बोलने ही پر हैं पर ऐसा जब भी होता तो उसके वालिदान फौरन ही उस गुफ्तगू में शामिल हो जाते वो इतनी खूबसूरत है क्या कभी तुमने زندگی में ऐसी मिसाल नहीं देखी है तुम बेचैन क्यों हो रहे हो یقیناً شہزادی اتنی خوبصورت جو ہیں وہ یقیناً ہے پر محبت میں خوش رہنے کے لیے خوبصورتی سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے سچ بتاؤں تو اس کے جذبات مجھے کافی سخت لگے بکواس وہ بس ناز اور نکھرا ہے اس سے بڑھ اور کچھ نہیں ہے تم سمجھ نہیں پائے میرے خیال سے اسے بولنے سے روکنے کے لیے جو توجہ دی گئی ہے وہ کافی شک پیدا کرتی ہے गुलाज़ी का बयान बहुत ही समझदारी का था, पर इस तरह के मुखालिफ इंसान के दिल में मोहब्बत और बढ़ा देती है, और अगले ही दिन उसने शाहजादी मुटीनोसा के हाथ के लिए गुजारिश की, और उसे दो शर्तों पर वो दिया भी गया, पहली ये कि निकाह अगले ही दिन होना चाहिए, दूसरी ये कि उस शाहजादी से तब तक अपने मुलाजिम के मुखालिफत के बावजूद वो राजी हो गया। वो पहला लफ्ज़ जो उसने अपने दुल्हन को बोलते हुए सुना था वो ये था। हाँ। वो उनके निकाह पर बोली। मुलाजिम का खौफ सच साबित हुआ। नौजवान मलिका ने खुद को पूरे दरबार में नापसंद, नफरतज़दा और बुरा बना लिया था। एक दिन जब वो सवारी प जिसने सजदा किया और चलती रही फिर मलिका चिल्लाई क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं मलिका हूँ? मुझे शाहिद की से सजदा ना करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई महोतरमा मैंने कभी सीखा नहीं कि सजदे को कैसे मापते हैं पर मेरा जरा भी इरादा नहीं था कि मैं माकूल इज्जत देने से चूक जाऊं उसने उसे मेरे घोड़े से बांध दो और मैं उसे शहर के सबसे बड़े रस्क के उस्ताद के पास ले जाऊंगी कि वो उसे सिखाए कि कैसे सजदा किया जाता है पर परियां मेरी हिफाजत करती हैं पर परियां मेरी हिफाजत करती हैं बांध दो उसे ठीक है पर तुम्हें आगाह किया गया है पर जब मलिका ने अपने घोड़े को एक एड़ी लगाई तो वो आखिर ये क्या हो रहा है? तुम बुरी खातून हो, तुम अपने ताज के काबिल नहीं हो। मेरी खाईश थी कि मैं खुद तुम्हें आजमाऊं और जो कुछ मैंने देखा था वो सच है। अब मुझे इस पर कोई शक नहीं। पर तुम देखोगी कि परियों पर हंसने का अंजाम क्या होता है। लसीड़ा ने परियों की मलिका को म्यूटिनोसा के कारनामों के बारे में बताया और मलिका ने तजवीज की कि म्यूटिनोसा को पीतल का बना दिया जाए लस्सीदा रहम दिल और सहिस्ता थी उसने उससे गुजारिश की कि उसे इतनी कड़ी सजा ना दी जाए तो यह तय हुआ कि म्यूटिनोसा जिंदगी भर के लिए उसकी गुलाम बन जाए जब तक कि उसकी जगह लेने के लिए उसकी औलाद नहीं हो जाती हक से तुम्हें मेरी खादिमा होना चाहिए पर क्योंकि तुम शाही घराने में पली बढ़ी हो तो शायद ये बदलाव तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दूंगी कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो और मेरे छोटे कुत्ते को नहलाओ मुटी नोसान बहुत ही प्यारी सी छोटी बच्ची को पैदा किया और जब वह फिर اور واپس بادشاہ کے پاس بھیج دیا رسیڈا نے خود کو پوری طرح سے چھوٹی شہزادی کو سپرد کر دیا اس نے سوچا کہ وہ کس پری کو بلائے گی اس کی گارڈ مدر بننے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور امدہ تحفہ دینے کے لیے آخر میں اس نے دو رحم دل پریوں کے بارے میں فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرے گی انہوں نے اس کا نام رکھا گریزیالا تمہیں علم ہے ہمشیرہ کی سب سے عام سزا جو نفرت کے لیے ہماری یہاں دی جاتی ہے وہ ہے خوبصورتی کو بدصوری میں بدلنا دانشمندی کو بیوقوف ہی میں یا اس شخص کی شکل ہی پوری طرح بدل دینا میرے خیال سے سب سے اومدہ منصوبہ تم میں سے ایک کا ہوگا جو اسے خوبصورتی دے دوسری اسے سمجھ دے جبکی میں اس بات کو پکا کروں گی کہ اسے کبھی بھی کسی اور شکل میں نہیں بدلا جائے گا दोनों गॉड मदर राजी हो गई और जैसे ही उस छोटी शहजादी ने उनके तोहफे पा लिए वो रुखसत हो गईं ब्लेस ने खुद को बच्ची की तालीम के लिए दे दिया और वो अच्छी तरह से कामयाब भी हुई पर छोटी ग्राज़ियला इतनी खूबसूरत निकली कि जब वो अभी बच्ची ही थी तो उसकी शोहरत गैर में भी फैल एक दिन प्लेसीडा हैरान हो गई जब परियों की मलिका उसके घर तशरीफ लाई। मैंने सुना है और मैं हैरान भी हुई हूँ तुम्हारे उस सलूक पर जो तुमने मूटी नूसा से किया। तुम उसके साथ बहुत ही साईस्तगी से पेश हैं जब वो तुम्हारे साथ थी। अब मैं आई हूँ उस पर किए हुए ज़ादतियों का बदला लेने के � और वो तब तक वहां से नहीं जाएगी जब तक वो खुद को एक महबूब की बाहु में नहीं पाती जिससे वो माहौल करती हो मेरा ये फ़र्ज़ होगा कि मैं ये पक्का कर लूं कि ऐसा कभी ना हो जब वो तकरीबन बड़ी हो गई तो ग्रेजियला ना सिर्फ कामयाबियों से लैस थी बल्कि वो एक प्यारी लड़की भी थी बनेटा आ ये जरूर एक मर्मैन होगा। एक मर्मैन? तुमने कहा, चलो फौरन वहाँ जाए और उसे करीब से देखें। वो एक सरकंडो की टोकरी उठाया था, जिसमें कीमती सीप थी, जिसे उसने शहजादी को पेश किया। ये कितना खौफनाक बाजिन्दा था। मेरे ख्याल से सभी मर्द उस जैसे नहीं होते। नहीं, बेशक नहीं। ग्रेज़िया लाने हलीमी से वो तोहफे क़बूल किए जो बुलाया था इसके बाद वो हर शाम आता और अपना शंख बजाता और शहज़ादी की खिड़की के नीचे गोते लगाता या कर्तव्य दिखाता वो बालकनी तक जाकर उसके पास जाने का एहसास पाती पर वो कभी दाखिल होने वाले दरवाजे पर नहीं जाती जी सावर हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि हम पूरी तरह जल से बाहर नहीं रह सकते। बुनियाद ने उनको अंदर आने का न्योता दिया और उन्होंने निचले मंजिल पर जगह ले ली जो पूरी तरह पानी से भरी थी। इसमें कोई शक नहीं महोत्तरमा आपने ज़मीन पर रहना छोड़ दिया है प्रेमियों की भीड़ से बचने इस पर शहजादी ने अपनी आप भी थी उस समुद्री परी को सुनाई, जिसने उसे यकीन दिलाया कि उसे ये सुनकर कितना अफसोस हुआ है। शायद किसी दिन तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता मिले। मुझे ही कहना ही पड़ेगा कि वो सब पहले वाले की तरह खौफनाक नहीं है। अब हम और ज्यादा इस खौफनाक � उसे नहीं कर सकती पर वो शायद हमारे कुछ काम सके समुद्री परी अक्सर वापस आती हर दफा वो अपने भाई की मोहब्बत बयान करती और हर बार ग्रेज़िएला उस कैद से रिहा होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताती कुछ गुफ्तगू के बाद ग्रेज़िएला उसे मीनार को अंदर से दिखाने को राजी हो गई ओनेटा समुद्री परी के साथ नीचे रुकी रही एक بہت ही دانشمند مصور होने के नाते बुनेटा نے एक بہت ही خوبصورت نوجوان کی تصویر बनाई تھی جس کے बाल بال नीली نیلی थीं تھی جب وہ ختم ہو گیا تو اس نے یہ दिखाया کو دکھایا میں اس پر यकीन नहीं یقین نہیں کر پا ہوں कि ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اتنا خوبصورت مرد ہو سکتا ہے پر میرے خیال سے میں देख नहीं دیکھ तो क्या گی تو کیا خدا, मैं कितनी خدا میں کتنی نہ تب اس شہزادے نے دلسمی منار کے بارے میں سنا تھا اور اس نے پک کا ارادہ کر لیا تھا کہ جتنا قریب ہو سکے وہ اس کے قریب جائے گا پر اس کے ساتھیوں نے اسے خطرناک سمجھا اور اس کے کپتان نے مخالفت کی تم یقیناً ہمیں موت کے مو لے جاؤ گے سوکی زمین پر لنگر ڈالو گے اور پھر میں ایک رحم دل پری کو ڈھونوں گا جو ہمیشہ مجھ پر مہربان رہی ہے شہزادہ اس نزدی کی جگہ پر اترا اور کپتان کو ب मैंने इस मामले के बारे में सुना है और मैं एक भरोसे मंद कबूतर को भेजने वाली हूँ इसे आजमाने के लिए क्या कहीं कोई कमजोर जगह है जहां से ये अंदर दाखिल हो सके? खूबसूरत शहजादी, मैं आपसे बेहतर हाव करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मेरा दिल कबूल फरमाए और यकीन करें कि आपको इ कहते हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो पर मैं तुम्हें बिना देखे तुमसे मोहब्बत करने का वादा नहीं कर सकती इस परगाम लाने वाले के जरिए अपनी तस्वीर भेजो अगर मैं तुम्हें ये वापस करूंगी तो तुम्हें उम्मी छोड़ देनी होगी पर अगर मैं इसे रख लूंगी तो तुम जान जाओगे क्रशियला एक घंटा आराम करने के बाद, उस चलो अब और ज्यादा वक्त ना जाया करें मैं तुम्हें बस खुश कर सकती हूँ, तुम्हें एक छोटा परिंदा बनाकर पर इस बात का मैं ख्याल रखूंगी कि माकूल वक्त पर तुम्हें असली शक्ल عطا कर सकूं किस किस लिटिल बर्डी शहजादी थक गई तो वो एक घास लगे तट पर सो गई उसी वक्त उसका तिलिस्म टूट गया और मीनार हिलने लगी और टूटने लगी। उनेटा चोटी पर दौड़ गई ताकि वो अपनी प्यारी शहजादी के साथ कम से कम तबाह हो सके। जैसे ही उसने ये किया, रहम दिल परी प्रसीडा के साथ हाँ पहुंची। एक फेनिशियन ग्लास की बनी कार जिसे सात बाज खींच रहे थे। जल्दी आ जाओ, मीनार डूबने ही वाला है। उन्हें पता चला कि मलिका मोटीनोसा कुछ साल पहले गुजर गई पर उसका रहम दिल शौहर बादशाह जेम्स अभी भी अमन से जी रहा था अपने मुल्क की सल्तनत को अच्छे से खुशी से चलाते हुए और उसने अपनी बेटी को बहुत खुश होकर कबूल किया और खूबसूरत शहजादी के वापस आने पर पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गई अगले ही दिन उसका निकाह हुआ और बहुत दिनों तक रक्स दावत दावते खेलकूद के मुकाबले मौसिकी के प्रोग्राम हुए اور یہ سب کئی قسم کی محفلوں کے ساتھ پورے دن اور پوری رات چلتا رہا۔ شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے۔